गीता तत्व चिंतन परमार्श के दो पथ सातवा कर्मयोग ज्ञान योग का सोपान मात्र या दोनों स्वतंत्र पथ तो ये दो रास्ते बिल्कुल अलग अलग और स्वतंत्र हैं आचार्य शंकर ने दोनों रास्तों को स्वतंत्र नहीं माना है वे कर्मयोग को ज्ञान योग का एक सोपान मात्र मानते हैं जैसा कि हम ऊपर में कह चुके हैं पर गीता में जिस ज्ञान की चर्चा हुई है वह ज्ञान योग से निकला ज्ञान नहीं बल्कि कर्मयोग से निकला ज्ञान है हम यह कह चुके हैं कि कर्मयोग भी ज्ञान पर आधारित होता है बिना ज्ञान के कर्म कर्मयोग नहीं बन सकता कर्मयोग की परिपूर्णावस्था में जब शरीर की प्रत्येक हलचल और विचार की हर क्रिया ईश्वर की पूजा बन जाती है तब हमारा हृदय ईश्वर की चेतना से सत्य के ज्ञान से उद्भाषित हो उठता है ऐसी अवस्था में वह ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है सारे कर्मों का अंत उस ज्ञान में जाकर हो जाता है उस ज्ञान की अवस्था के बाद भी कर्मयोग से सिद्ध हुआ पुरुष कर्मकर्ता तो है पर वह कर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि कर्म तो वह है जहाँ कर्ता हो किंतु जिस कर्म में कर्ता न हो वह कर्म होकर भी वस्तुतः अकर्म ही है यही कर्मयोग की सर्वोच्च अवस्था है इस प्रकार गीता ने ज्ञान और कर्म की निष्ठाओं को परमार्थ के दो स्वतंत्र पथों के रूप में निर्दिष्ट किया है गीता जिस महाभारत का अंश है उसमें भी ज्ञान और कर्म के रास्तों को स्वतंत्र बताया गया है वहां शांति पर्व के 348वें अध्याय में यह कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान नारायण ने हिरण्य यानी ब्रह्मा की सृष्टि रचने की आज्ञा दी उनसे मरीचि आदि सात प्रमुख मानस पुत्र हुए उन्होंने शिष्ट के सुचारु विस्तार के लिए योग अर्थात कर्ममय प्रवृत्ति मार्ग का अवलंबन किया फिर ब्रह्मा के सनत कुमार और कपिल आदि दूसरे सात पुत्रों ने उत्पन्न होते ही सांख्य यानी निवृत्ति मार्ग का सहारा लिया ऐसा वर्णन कर फिर महाभारतकार कहते हैं कि ये दोनों मार्ग मोक्ष की दृष्टि से तुल्य बल अर्थात स्वरूप एक ही परमेश्वर की प्राप्ति करा देने वाले भिन्न भिन्न और स्वतंत्र है गीता पर अपने संबंध भाष्य में भी आचार्य शंकर इन दो निष्ठाओं के संबंध में सूचित करते हुए लिखते हैं स भगवान सृष्ट्वाइम जगत तस्थिति चिकीर्षु मरीच्यादीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतिन प्रवृतिलक्षण धर्म ग्राह्यामास वेदोक्त ततः अन्यान च चनक सं ना, नारदादीन उत्पाद्य निवृत्ति लक्षण धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षण ग्राह्यामास द्विविधो वेदोक्तो धर्मः धर्म प्रवृत्ति लक्षणों लक्षणः लक्षण चर्थात इस जगत को रचकर इसका पालन करने की इच्छा वाले उस भगवान ने पहले मरीचि आदि प्रजापतियों को रचकर उनको वेदोक्त प्रवित्ति रूप धर्म ग्रहण करवाया फिर उनसे अलग सनक संदनादि ऋषियों को उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वैराग्य लक्षण वाला निवृत्ति रूप धर्म ग्रहण करवाया वेदोक्त धर्म दो प्रकार का है एक प्रवित्ति रूप दूसरा निवृत्ति रूप शंकराचार्य इन दो निष्ठाओं को स्वीकार तो करते हैं पर यह नहीं मानते कि दोनों स्वतंत्र है हम जैसा कह चुके हैं वे प्रवृत्ति को निर्वृत्ति में जाने की सीढ़ी मानते हैं उनके मत से निष्काम किया गया प्रवृत्ति रूप धर्म का अनुष्ठान व्यक्ति जो निर्वृत्ति रूप धर्म के लिए पात्रता प्रदान करता है वे अध्याय दो श्लोक दस की टीका में ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य बुद्धि की व्याख्या करते हुए लिखते हैं अशोचान इत्यादि न भगवता यावत स्वधर्मअपी चावेक्ष एकद्रंथ यहात्म तूपण कृत तत्ंख्य तद्हिया तत बुद्धि आत्मनो जन्मा अकर्ता आत्मा इति प्रकरण निरूपते जा सांख्यबुद्धि सा, सांख सा उचिता अर्थ प्रारंभ कर स्वधर्मम अपनी चावेक्ष इस श्लोक के पूर्व तक के प्रकरण में भगवान ने जिस परमार्थ आत्म तत्व का निरूपण किया है वह सांख्य है तद विषय जो बुद्धि है अर्थात आत्मा में छहो विकारों का अभाव होने के कारण आत्मा अकर्ता है इस प्रकार का जो निश्चय उक्त प्रकरण के अर्थ का विवेचन करने से उत्पन्न होता है वह सांख्य बुद्धि है वह बुद्धि जिन ज्ञानियों के लिए उचित होती है अर्थात जो उसके अधिकारी हैं वे सांख्य योगी हैं तदनंतर वे कर्मयोग निष्ठा यानी योग, योग बुद्धि की व्याख्या में लिखते हैं एक तुद्धे जन्मन प्राग् आत्मनो देहादिवर्तृत्वभोक्तृत्वआपेक्षो धर्माधर्म विवेकपूर्वको मोक्ष साधना अनुष्ठानूपण लक्षण योग तद्विषा बुद्धि योगबुद्धि था साम कर्मिणाम उचिता भवति ते योगिनः इस सांख्य बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले आत्मा का देहादि से पृथकपन कर्तापन और भोक्तापन मानने की अपेक्षा रखने वाला जो धर्म अधर्म के विवेक से युक्त मार्ग है मोक्ष साधनों का अनुष्ठान करने के लिए चेष्टा करना ही जिनका स्वरूप है उसका नाम योग है और तद जो बुद्धि है वह योग बुद्धि है यह बुद्धि जिन कर्मियों के लिए उचित होती है अर्थात जो उसके अधिकारी हैं वे योगी हैं इस प्रकार अधिकार भेद से आचार्य शंकर दो रास्ते तो स्वीकार करते हैं पर वे योग बुद्धि की व्याख्या में यह भी लिख देते हैं एक त्या बुद्धि प्राग इससे उनका यह अभिप्राय है कि कर्मयोग की निष्ठा ज्ञान योग की निष्ठा प्राप्त करने में सोपान के समान है स्पष्ट हो जाता है